पनी चतुर्थ खंड दर्शनोपमद चतुर्थंड यशस्व्या मुनिश्रेष्ठ भगवान्स्कर अलंबुसाया अंब्मा वरुण परुदेवता प्रोक्ता गांधारी चंद्रदेवता शकन्याचंद्रमाश्श्विया प्रजापति हे श्रेष्ठ मुने भगवान भास्कर यह सस्विनी नाड़ी के देवता हैं, अलम्बुसा नाड़ी के देवता भी जल जलस्वरूप वरुण कहे गए हैं कुहु नाड़ी की अधिष्ठात्री क्षुधा देवी है गांधारी के देवता चंद्रमा हैं, ऐसे ही संखनी नाड़ी के देवता भी चंद्रमा को ही कहा गया है पैसुनी नामक नाड़ी के देवता प्रजापति हैं, वैश्व दराभिधा भगवान पाव इडायाँ चंद्रमा निरते महामुने पिंगलां रविस्तन्मुने वेद विदर पिंगलाडायां वायु तु संक्रमणम तुत तदुतरायण प्रोक्त मुने वेदातडाया पिंगलायां तो प्राणसक्रमण मुखिणा पिंगलायाुति इडा पिंगल संधि सदा यदा प्राण सामगता अमावास्या तदा प्रोक्ता देह भृतांबर विश्वद्रा नड़ी के देवता भगवान अग्निदेव हैं हे वेदवेताओं में श्रेष्ठ महर्षि चंद्रमा देवता सदा ही इड़ा नामक नड़ी में और सूर्य देवता पिंगला नामक नाड़ी में संचरित होते हैं पिंगला नड़ी से इड़ा नाड़ी में जो संवत्सरात्मक प्राण में सूर्य का संक्रमण होता है उसे विद्वज्जन महर्षियों ने उत्तरायण की संज्ञा प्रदान की है इसी भांति ईला से पिंगला में जो प्राण में सूर्य का संक्रमण होता है उसे दक्षिणायन के नाम से व्यक्त किया है जब प्राण इला और पिंगला की संधि में गमन करता है तब उस समय हे महर्षि इस देह के अंदर अमावस्या कही गई है मूलाधारम जदा प्राण प्रविष्ट पंडितोत्तम तदा विशुम प्रोक्त तापस्थतापूतम प्राणसो मुनश्रेष मुनी प्राशा तदंतम विश्व विशुम प्रोत्तक निःश्वासोश्वासन जदा भवकुंडली जलासम सोमग्रहण तदा तत्विदर यदा पिंगलया प्राण कुंडलस्थान आगता तदा तदा भवे सूर्य ग्रहण मुनिपुंग जब प्राण मूलाधार से प्रविष्ट होता है तब हे विर तपस्वियों तपस्व ने आद्य विषु नामक योग का प्रागट्य कहा है हे श्रेष्ठ मुने जब प्राण वायु सहस्रार्थ चक्र में प्रविष्ट होता है तब उस समय श्रेष्ठ तत्व का विचार करते हुए महान ऋषियों ने अंतिम विषु योग की स्थिति कही है सभी उच्छ्वास एवं निश्वास मास संक्रांति माने गए हैं हे तत्वे जब प्राण ईला नाड़ी के माध्यम से कुंडलनी के पास जा आ जाता है तब उस समय को चंद्र ग्रहण काल कहा जाता है ठीक ऐसे ही जब प्राण पिंगला नाड़ी के मध्यम माध्यम से कुंडलनी के क्षेत्र में आता है तभी मुनि सूर्य ग्रहण का समय होता है श्री पर्वत सिर स्थाने केदारम तू ललाटके वाराणसी महाप्राज्य भ्रूर्घ्राण मध्यम अपने इस देह में सिर के स्थान पर श्री शैल नाम से युक्त तीर्थ स्थित है ललाट में केदार तीर्थ प्रतिष्ठित है हे महाप्राज्य नासिका एवं भ्रुगटी दोनों भावों के बीच में काशीपुरी स्थित है कुरुक्षेत्र कुछ स्थाने प्रयागम सरो चिदम्बरम तो हिन्द मध्य आधारे कमलाल स्तन दंडलों में कुरुक्षेत्र का निवास है कमलरूपी हृदय में तीर्थराज प्रयाग स्थापित है हृदय के मध्य क्षेत्र में चिदम्बर तीर्थ विद्यमान है मूलाधार स्थान में कमलालय तीर्थ की स्थापना की गई है आत्मतीर्थम समज्य बहिस्तीर्थान्रजे कथम स महारत्म त्यक्वा काचम विमते जो ऐसे श्रेष्ठ आत्म तीर्थ का त्याग करके बाह्य क्षेत्र के तीर्थों में भ्रमण करता रहता है वह हाथ में रखे हुए बहुमूल्य रत्न का परित्याग करके कांच को ही ढूंढता रहता है भाव भावतीर्थम परम तीर्थम प्रमाण सर्वकर्मसु अन्यथा लिंग्यते कांता अन्यथा लिंग्य सुन तीर्थ पूर्णादि देवान्दिर्मित प्रत्यय भाव भावतीर्थ ही सबसे उत्तम तीर्थ है पत्नी एवं पुत्री दोनों का ही आलिंगन किया जाता है किंतु दोनों में भावना का बहुत अधिक अंतर होता है पत्नी का आलिंगन दूसरे भाव से और पुत्री का आलिंगन दूसरे भाव से किया जाता है योगी मनुष्य अपने आत्मा के तीर्थ में ज्यादा से ज़्यादा विश्वास एवं श्रद्धा रखने के कारण जल से पूर्ण तीर्थों एवं काठ आदि से विनिर्मित देव प्रतिमाओं की शरण नहीं प्राप्त करते बहिस्तीर्थात् परम तीर्थम अंत तीर्थम महामरे आत्मतीर्थम महातीर्थम अन्य तीर्थम निरर्थकम बाइस्य जगत के तीर्थ से अंत क्षेत्र के तीर्थ अति श्रेष्ठ हैं ये महातीर्थ हैं इन आंतरिक तीर्थों के समक्ष अन्य सभी तीर्थ व्यर्थ हैं चित्तम्तर्गत दृष्ट चित्तम्तर्गत दुष्ट तीर्थस्नाने नुध्यती सत सोपी जल्दों सुरा भाड विभाषे विश्वान्न कालेश्रहणे चातरे सदा आदि के स्थाने स्नाता शुद्धो भवेंडर शरीर के अंदर निवास करने वाला प्रदूष्य चित्त बाहर के तीर्थों में गोते लगाने मात्र से पवित्र नहीं होता क्योंकि मदिरा से भरा हुआ घड़ा ऊपर से सैकड़ों बार पवित्र जल में धोया जाए तब भी उस घड़े के अंदर मदिरा के रहने से वह अपवित्र ही बना रहता है अपने शरीर में ही जो विशुभ योग उत्तरायण एवं दक्षिणायन काल तथा सूर्य चंद्रमा के ग्रहण हैं उनमें नासिका एवं भवों के मध्य में वाराणसी आदि तीर्थों में भावनापूर्वक स्नान करके मनुष्य पवित्र हो सकता है ज्ञान योगपराणा तो पद प्रक्षातम जलम भावशुद्ध्यर्थम अज्ञान तत्तीर्थम निपुंग अज्ञानियों के अंतकरण की शुद्धि के लिए ज्ञान योगियों के चरणों का जल ही उत्तम तीर्थ रूप है तीर्थे दाने जपे यज्ञ का प्रतिष्ठिते इसी शरीर में भगवान शिव के रूप में परमात्मा सत्ता विद्यमान है इन भगवान शिव को न जानने वाला मूढ़ अज्ञानी मनुष्य तीर्थ दान जप यज्ञ काष्ठ एवं पत्थर में ही सदैव भगवान को ढूंढता रहता है अंतस्थमिष्ठ जस्तु से हस्तस्तम पिंडम सृजे जो अपने अंतकरण में नित्य सतत स्थित रहने वाले मुझ परमात्म तत्व की अवहेलना करके केवल मात्र बाहर के स्थूल प्रतिमाओं का ही सेवन करता है वह हाथ में रखे हुए अन्न के ग्रास को फेंक कर केवल अपनी कोहनी ही चाटता रहता है शिवमात्मनि पश्यती प्रतिमा योगिनः नोगिन् भावनार्था प्रतिमा परिकल्पिता योगी, योगी मनुष्य अपनी आत्मा में ही भगवान शिव का दर्शन करते हैं प्रस्तरखंड खंड एवं काष्ट से विनिर्मित प्रतिमाओं में नहीं अज्ञानी मनुष्यों के हृदयों में भगवान शिव के प्रति भावना जागृत करने के लिए ही प्रतिमाओं की कल्पना की गई है अपूर्व अपरम ब्रह्म स्वात्मा सत्यमद्व यज्ञान घनम आनंदम ज पश्य स पश्यती नाड़ीपुंज सदा नर भाव महाबुले समस्यात्मनात्मा अहमत्यवधारय जिससे भिन्न ना कोई पूर्व कारण है और नहीं पर कार्य ही है जो सत्य स्वरूप अनुपम और प्रज्ञान स्वरूप हैं ऐसे उन आनंद में ब्रह्म को जो स्वयं अपने आत्मा के रूप में दृष्टिपात करता है वही वास्तव में यथार्थ देखता है हे महामुनि यह मानव शरीर नाड़ियों का समुदाय मात्र है जो सदा ही सारहीन है इसके प्रति आत्मभाव का परित्याग करके बुद्धि के द्वारा यह निश्चय करो कि मैं स्वयं ही परमात्मा स्वरूप हूँ अशरीरम शरीर सुमहान्तम विभवेश्वरम आनंदम साक्षा मीरो न शोचती विभेद जन के बड़े आत्मनो ब्रह्मणो भेद कर जो इस शरीर में रहकर भी इससे सदा ही पृथक है महान है व्यापक है तथा सभी का ईश्वर है उस आनंद स्वरूप शास्वत परमात्म तत्व को जानकर बुद्धिमान धीर पुरुष कभी भी शोक को नहीं प्राप्त होता हे श्रेष्ठ मुनि सद्ज्ञान के बल से भेदजनक अज्ञान का विनाश हो जाने पर कौन आत्मा एवं ब्रह्म में मिथ्या भेद की बात कहेगा